CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक दूरवा का एक पाठ पाठ का शीर्षक है बूढ़ी अम्मा की बात एक था किसान गोमा मोरी नाम था उसका गुज़र-बसर लायक खेती थी एक गाय एक जोड़ी बैल 20 बकरियां थी छोटा सा घर घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी ना फसलें हुई थी ना चारा इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी अब मैं खेत जोट कर क्या करूँगा गोमा ने एक लंबी सास छुड़ी वो बैलों को हांकते हुए वापिस घर की ओर चल पड़ा गलेदन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा सुनो जी हां अजी मैं बकरियों को बाड़े से बाहर निकाल कर ले जा रही हूं ठीक है हिश ले उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई गोमा ने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर ستمے اسے کئی کسانوں نے ٹوک کر کہا گوما کھیت جوتنے سے کیا ہوگا ارے ورشا کہتے کچھ بھی اثر نہیں دکھ رہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں अरे ये गोमा को क्या हो गया आ, आ, देखो भाई देखो सोता पड़ रहा है और ये खेत जोतने जा रहा है बताओ सर वे नहीं मतलब कुछ आ ये इसको तगला गोमा ने सबकी बात सुनी और कुछ सोच कर खेत पर पहुँच गया। सूरज आग के गोले की तरहा जल रहा था। खेतों में गहरी और चोड़ी दरारे पड़ गई थी। वो बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चंतित था। उसने फेर एक लंबी सास छोड़ी और खेट की मिल पर एक व्रिक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा क्या करूं खेट जो तूं या ना जो तूं कुछ समझ नहीं आ रहा हुआ हुआ वो सोचता रहा ओह हा हा हाय भैया आह ब तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई अरे ओ बूढ़ी अम्मा अरे कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में तुम्हें किधर जाना है बेटा मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूं लेकिन तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो हां ये समय तो खेत में हल जोतने का है लेकिन तुम यहां आराम कर रहे हो मां तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है हां बेटा इस वर्ष भी यही हाल है जोत कर क्या करूं देखो बेटा वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है यह तो प्रक्रति पर निर्भर है जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगे मां खेत बहुत कठोर हो गए है मेरे बहल दुबले है पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है चारा पानी ही क्या यहां तो पेड़ों की पत्तियां तक खत्म हो गई हैं हां पेट रहा पेड़ तो यहां सब लोग काट रहे हैं देखो अब पेड़ भी कहां बचे हैं मां जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहां से आएंगी अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती है लेकिन जो हुआ सो हुआ अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो हां मां तू बेटा निराश मत हो खेत में हल चलाओ उन्हें हाक जोतकर बोने के लिए तैयार करो ठीक है मां बेटा इस मौसम में कभी ना कभी तो वर्षा अवश्चे होगी, अवश्चे होगी बेटा, वर्षा अवश्चे होगी, वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ ही अम्मा की बातों से उसकी आशा थोड़ी बढ़ी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया चल बच्चे चल चल, चल और खेत जोतेंगे वर्षा भी तो होगी होगी अरे खेत जोतेंगे चल चल चल, चल बच्चे उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया खेत अच्छी तरह तैयार हो गए गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसंद था अब वो बैलों को हांकते हुए घर की और चल पड़ा पूरी रह वो गुन रहा वो गुन-गुनाता रहा चल चल बज़े चल, चल चल अरे खेत जो तेंगे हम वर्शा भी कभी तो होगी ही चार दिन की कड़ी मेहनत के कारण वो निढाल होकर सोया सवेरे जब वो सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी बकरियां मेंम्या रही थी वो पुलक कर उठा उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई अरे अजी सुनते हो क्या है अजी बाहर तो आओ अरे देखो तो वर्षा होने वाली है वर्षा देखो बाहर कर रहे हैं शहर भी और खेतों में भी शुरू हुई है उसने बादलों को जी भर कर निहारा उसे लगा मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह-रह कर याद आ रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो बादल बरसने लगे बारिश और तेज हो गई बूढ़ी अम्मा की बात अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार सुचित्रा गुप्ता शारदा गुप्ता हर्षबाला और सुनील लोहिया ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी ध्वनि संपादन निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी -E एनसीईआरटी